देवी भागवत छठा स्कंद मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति और राजा तालतभ भगवान विष्णु बोले अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली वह वा माया त्रिगुणात्मिका सर्वज्ञ सर्वसम्मता अजेया और अनेक रूपा है यह संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है नारद तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो अभी गरुण पर चढ़ो हम दोनों अन्य लोक में चलें, ब्रह्मपुत्र नारद जी वहां में तुम्हें अजित दर्शन कराऊंगा नहीं देना चाहिए इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विनतानंदन गरुण को याद किया स्मरण करते ही गरुण उनके सामने आ गए गरुण को आए देख कर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदर पूर्वक पीछे बैठा दिया गरुड़ ने अब वैकुंठ से यात्रा कर दी भगवान संकेत कर देते और वही गरुड़ का लक्ष्य बन जाता था जो बहुत से विशाल वन दिव्य सरोवर नदिया ग्राम नगर पर्वत के आस के गाँव गाँवों के गोष्ठ मुनियों के मनोहर आश्रम सुंदर बावलियाँ छोटे बड़े अनेक तालाब कमल से सुशोभित अगाध जल वाली अनेक झीलें तथा मृगों एवं वराहों के बहुत से झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए गरों पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कान्य कुब्ज के पास पहुंच गए वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे हंस सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह शोभित था उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे उसे देखकर कर भगवान श्रीहरि ने मुझसे कहा श्री भगवान बोले नारद सरसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाज सरोवर को देखो इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं यह निर्मल जल से परिपूर्ण है जहाँ स्नान करने के पश्चात हम लोग श्रेष्ठ नगरी कान्य में चले जो कहकर भगवान श्रीहरि ने हंसकर मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ ली उस सरोवर की बार-बार प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले आए, अत्यंत मनोहर छाया से उसका था। कुछ समय तक उसकी विश्राम किया तदनंतर भगवान ने मुझसे कहा मुने अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मृग ले लिए। स्नान करने की जज गई मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी हाथ में कुछ ले लिया और आत्मन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा भगवान श्रीहरि सामने विराजमान थे उस मनोहर जल में मैंने ज्योही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणित हो गया उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र विकचर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए तदनंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही मन में अपार अज्ञान छा गया अत्यंत लुभाव ने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला था कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस भरेवर की ओर मेरी आंखें चक्कर काटने लगी नारी के वेश में परिणित होकर मैं विचार कर रहा था इतने में राजा तारध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे वे रथ पर बैठे थे उनकी युवा अवस्था थी वे भूषण पहने हुए थे जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था मुझे देखकर कर राजा तालतध्वज के आश्चर्य की सीमा न रही उन्होंने मुझसे पूछा कल्याणी तुम कौन हो कौन देवता तुम्हारे पिता है कांते मानव गंधर्व अथवा उरग किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो सुलोचने तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी कुमारी हो सच्ची बात बताना उत्तम वेणी से शोभा पाने वाली सुमधमे तुम इस ताल बन पर क्या देख रही हो कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली पिकवैनी प्रिय तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो मरालाची किशोदरी यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोभिलषित भोग प्राप्त कर सकती हो इसमें कुछ भी संशय नहीं है